महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एकोनपंचाशदिकततमोध्याय धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शोक प्रकाश एवं जलांजली दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश वै समुवाच अथ रात्रतायां अशेषो नागरो जन तम तरक्ष पाण्डुनंदना वै सम्पान कहते हैं जन्मे उधर रात व्यतीत होने पर वाराणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडुकुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षा के समीप आए निर्वापयन तोलनम तेजनाद सुत जातु संतगृहम दग्धम अमाच्यम च पुरोचनम आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था जो जलकर खाक हो गया उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया था नो नम दुर्योधन पांडवा नाम विनाश आए ते चक्रु चुक्र यह देख हुए सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अवश्य ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था विदते धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रो न संशय दग्धवान इसमें संदेह नहीं कि पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्रों को जलाया है और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया नूनम शांत नभूपी हमते द्रोणस्य द्रोणश्च विदुर कौरवा निश्चय ही इस विषय में संतनु नंदन भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं द्रोण विदुर कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों की भी यही दशा है ते वृतराष्ट्र से प्रषयामो दुरात्मन समृतस्ते पर काम पांडवा दग्धवानती अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास यह संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए व्यपोहान पाण्डवार निषादिम दूर दग्धाम पंचपुत्रामनागम तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया तब पांच पुत्रों के साथ निरपराध धिलने की जली लाश देखी खन के उसे सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी ततस्ते माँ सुर नागरा पांडवा नग्निनागरिक विनाशम पांडुपुत्राणलाप सुदुखता महाराज धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे अद्य पाण्डुर्मृतो राजा मम भ्राता महायसाशु वीरेश दग्धेशु मात्रा सह विशेषतः अहो माता सहित इन सूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है गछंत पुरशा शीघ्र नगर वारणावत सत्कारयंत वीरान् कुराज सुताम चा मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाए और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीर वर पांडवों का आदर पूर्वक दास संस्कार कराए कार्यंत तो चु कुलणी शुभा च बृहंति च ये चतत्रमितास्ते च त्रमता उन सबके कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करें तथा जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके सुहृद एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाएं एवं गते मना यद्यत यद यत्त कार्यतुम हितम पांडवा नाम तत्सर्व क्रियता तक्रेत भी परिवारित उदम विकासुतः इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए या जो जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए यह कह कहकर अम्बिकानंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया समेता स कौरवा धृतराष्ट्र सपुत्रच गंगा अभिमुखा जय हूम एक वस्त्र निरान निराभरण वेशा उद कम करतु कामा उस समय भीष्म सब कौरव तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पांडवों को दलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए उन सब के शरीर पर एक एक ही वस्त्र था वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतार कर आनंद सुन्य हो रहे थे सर्वे भृशम सो कपरा जडाम हा युधिष्ठिर कौरभ्य हाभी महित परे उस समय सब लोग अत्यंत शोक मग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे कोई कहता हा कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर दूसरे कहते हा भीमसेन हाथे चाप्य हा यमा विंती माता चम तो चंत उदकम चक्रे जना अन्य कोई बोलते हा अर्जुन और इसी प्रकार दूसरे लोग हाँ नकुल सहदेव कहकर पुकार उठते थे सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्थ होकर जलांजलि दी अन्य पौर जनाशम अन्व शोचन तपान रवान विद्रह परम हिशह इसी प्रकार दूसरे दूसरे पुरवासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे विदुर्ज ने बहुत थोड़ा शोक मनाया क्योंकि वे वास्तविक वृत्तांत से परिचित थे भीमः तत प्रभ्यथि भी तत प्रभ्यथि पांडुराज सुतातृति त्रुवापुरूच भीवाच ने भीमसेन धनजय तरसागितात्मे निर्भेत अभिमंदिरम् परा सुम न पशा पृथाया स सर्वकृत नीत यदि निधन गता धर्मराज स निर्दिष्टो नन विप्रई युधिष्ठि सत्या्रतौर्मदत्वा क्षुभलक्षण कथम कालव संुधिष्ठि आत्मापम करते य सह मात्रु कौरव्य कथम कालवशराज्य पितर्येना यश आत्मन पित सत्यधर्म वृत्ति कालन स ही संभग्नों धिकमक यत्सावनवासेन क्लेशिता दुखभागिरी पुत्र गृह्णुतया कुंती न भर्ता मृता अल्पकाल कुलता भर्त प्रीतिम्वापया दग्धा पूर्ण मनोरथा पीन स्कंधशारुबाकूट सो युवा मृत भीमती शुवा मनो न श्रद्धा अनंद ग क्षिप्रह स्ृाु प्रपत्तिर्मा लक्षक्ष नशारद दूरपाति संभ्रांत मी महानात्मरव्याधनुषमता महा सी वीरा दक्षिणात्यार्जिता शापित येन सूरेन त्रीसुलोकेश पौर यस्म जातेशोकाभूच कुंडुश्च वीयदर शो जिश्नु कथ कालवश कथम, कालव कथम तावृंभस्कंध सिंह विक्रांत मर्तर्म मनुप्रातौ जमावरी यह सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं मिलाप करने लगे भीष्म जी बोले वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों ऐसा तो नहीं प्रतीत होता यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सुदृढ़ मकान को भी तोड़ सकते थे अतः तो पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई है ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता यदि सचमुच उन सब की मृत्यु हो चुकी है तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई है ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि यह धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती सत्या सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से सम्पन्न होंगे ऐसे वे पांडवंदर युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते थे वे ही कुरकुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए जिन्होंने युवाज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं राजा पांडु के भी यश का विस्तार किया था वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए ऐसे निकम काल को अधिक्कार है उत्तम कुल उत्पन्न कुंती जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रही तथा तो पति के मरने पर भी उनका अनुगमन न कर सकी जिसे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था वही कुंती भोजकुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पाई थी कि पुत्रों के साथ दग्ध हो गई जिनके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएँ थीं जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे दे भीमसेन मर गए यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे जिनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था जो रथ हांकने में कुशल दूर तक का लक्ष्य धने वाले कभी व्याकुल ना होने वाले महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी जो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुधरो में श्रेष्ठ थे जिन्होंने प्राच्य सौवीर और के नरेशों को परास्त किया था जिस सूर्यवीर ने तीनों लोगों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए जो बैल के हृष्ट पुष्ट कंधों से सुशोभित थे तथा सिंह किसी मस्तानी चाल से चलते थे वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए वह सम्पायनवाच तस्य तस्क्रित श्रुवा उदुकम्च प्रसिंजत देश कालम सामा विदु प्रत्यसत नोचिस्व नरव्याघ्र जोकम मत नापं प्राप्त कालमयातच्य उदुकं बिप्रस न भारत सोब्रवीचिच्चार्य कौरवाण्श्वाता छत्तारम्भ उपसंगी कहते हैं जलांजली दान देते समय जलांजलिष्मी का यह विलाप सुनकर दिदुर ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा नरश्रेष्ठ आप दुखी न हो महाव्रती वीर आप शोक त्याग दें पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया भारत आप उन पांडवों के लिए जलांजलि न दें तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा ले गए जहाँ से कौरव लोग उनकी बात न सुन सके फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाड़ी में बोले वाच कथम तेता जीवन्ते पांडो पुत्रा महारथा कथमअस्मत् पक्ष पांडो पाण्डोन्न निपाति कथम मत प्रमुखा सर्वे प्रमुखता महतो भयात दंडी जी ने कहा तात पांडु के भी महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया जैसे गरुण ने अपनी माता की रक्षा की थी उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडुकुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है वे समवाच एव मुक्त कौरव्य कौरवाणाम आच चक्ष स धर्मात्मा भायान भूत कर मढ़े वै कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों की न सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले जी से इस प्रकार कहा कहुर्वाच स्थित्रे सकुराज दुर्योधन सेनाशे पांडुपुत्राण मत तत जतु गृह गहनेजि पितायाच सपुत्रायाधारतराष्ट्रे शासना सुरंगा वैभिले त सगुहां क्या कुया पांडुसुता सह निता मैया पूर्व माश्मोके मन विकृता निर्गता पांडवा राजन्मात्र स परम तपा अग्निदा महाघोरा मैया तस्मायता मशोकमं का जीवन्द पांडवा का काले बोले धृतराष्ट्र धृत्राष्ट्रकुणी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए तदनंतर लाक्षा में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई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 पांडव निश्चय ही जीवित हैं अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे पांडवश्चाप निर्गत नगरा दार नदीम गंगा मनोप्राप्ता माँ त्रृष्ठा इधर महा महाबली पांडव भी वारुणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुँचे दासान भुज वेगे नद्या स्रोतों जबे नायुना न तूर्णम पारम वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाह के वेगते अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए ततो तथो नाव पित्यज प्रयु दक्षिणाम तन्नंत विज्ञाजन छोड़ रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग को पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए यतमावन राजन गहनमतिपेदिरे ततः श्रांता पिपाशाता निद्राधा पाण्डुनंदना पुनरुचुर्मी से नीदम वचह दिता कष्ट तर कियम घने वाले दिशा च नीजानी बो गंतुम तय न शक् राजन इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए सब के सब एक घने जंगल में जा पहुंचे उस समय पांडव लोग थके महादेव प्यास से पीड़ित और अधिक जगने से नींद में अंधे से हो रहे थे वे महापुरकृम भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले भारत इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस वन जंगल बने जंगल में फै, फै फै फैस कर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं तम च पापम न जाने बो यदि दग्ध पुरोचना कथम तो विप्रमुचे मम भयादस्माधल हमें यह भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे पुनरअसमानुपादाय तथा ब्रज भारत तम हिन्न हो बलवान को य तुम पुनः पूर्वत हम सब को लेकर चलो हम लोगों में एक तुम्हें अधिक बलवान और उसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में भी समर्थ हो इत्युक्त तो धर्मराजेन धर्मराजे महाबलः भीम सेरो महाबल आदाय कुंतिम भ्रात्रिश्च जगामासो महाबल धर्मराज के जो कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे इतिश्री महाभारती आदिपर्वणि जतो गृहपर्वि पांडव वन प्रवेश एकोन अधिक पंचाशदमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतो पर्व में पांडवों का वन में प्रवेश विषयक एक सौ उनचासवा अध्याय पूरा हुआ